उपासना का विधि प्राण स्वरूप का निर्णय करने के पश्चात अपासना का विधान कर रहे हैं फल कथन सहित एवं विद्वान प्राणम वेदा नाश प्रजाहीद अमृतो भगवती तदेश श्लोक जो विद्वान पुरुष इन पूर्वोक्त विशेष प्राण को इस प्रकार से जानता है उपासना करता है अम ग्रह उपासना पर मैं ये प्राण ही हूँ ऐसा जो उपासना करता है उसको दो प्रकार के फल मिलेंगे लौकिक फल और पारलौकिक दृष्ट और अदृष्ट फल दृष्ट फल क्या है नजाहीद उसकी पुत्र पौत्र प्रजा संत कभी नष्ट नहीं होती है संतान जो कुल वंश परंपरा चलती रहेगी पुत्र पौत्र आदि शिष्य प्रशिष्य आदि कभी टूटता नहीं है और अदृश्य बल के हैं अमृतोभवती वह भी प्राण के समान अमृत हो जाता है न साहित्य को प्राण के साथ साहित्यता को प्राप्त हो जाने के कारण से वह अमर हो जाता है इस विषय में यह मंत्र भी है यह कश्चित एवं विद्वान भाषाकार कहते हैं यह मैंने कश्चित जो कोई व्यक्ति एवं विद्वान इस प्रकार से जानता हो मैने यथोक्त विशेष विशेषण विशिष्टतम उत्पत्ति आदि यथोक्त विशेषणों के द्वारा मैंने उत्पत्ति पूछा न कुत आया कहाँ से आ गया कैसे प्रवेश करता है ना किस व्यक्ति से इत्या, इत्या, इत्या जितने भी प्रश्नों को पूछा गया और जवाब दिया गया है वो सारे चीजों को सहित प्राणम वेद उपास्ते वेदर टिप्पण कारता है का मतलब जानने से काम नहीं होएगा फल से तो उपासना करना पड़ेगा उपासना भी अनवरदम निरंतर मैं प्राण ही हूँ ऐसे उपास तस्य तम इस लोक का और आमुष्मिक परलोक का दोनों प्रकार के फल द्रिष्ट द्रिष्ट फल दृष्ट और की प्राप्ति कथन करते हैं न हास्य नदुष प्रजा पुत्र पौत्र लक्षण इस विद्वान के इस उपासक के प्रजा मन पुत्र पौत्रादि कभी न छिद्यते ही बने छिद्यते हैं टूटता नहीं कड़ी वंश परंपरा की कड़ी टूटती नहीं है उत्तरोत्तर बढ़ते ही जाता है फैलते ही जाता है फैलते ही जाता है घटता कभी नहीं टूटता भी नहीं घटता भी नहीं और विस्तार को प्राप्त होते रहता है आज वक्त तो आप जाओ देखते हैं या तो टूट रहा है या घट रहा है पहले हम दो हमारे आठ हमारे दस करते थे घट गया ना हम दो हमारे चार हम दो हमारे दो और हम दो हमारे एक और अब हम दो ही बस एक भी नहीं रह गया घटते ही जा रहे क्योंकि एक परिवार ऐसे वो पति पत्नी हुए और पत्नी नहीं चाहती संतान हम अब पति चाहता है बाप बार बार के तुम आप बनना नहीं चाहती अंत में डाइवर्स हो गया दूसरे उस को पकड़ ली जब बिल्कुल तैयार है कि हम आनंद लेते रहेंगे किंतु जो है अच्छा पैदा नहीं करेंगे ऐसे भी औरत ने ढूंढ ली दुनिया ऐसी हम दो हम मिट जाए अभी कुछ ना रहे हमारे एक भी नहीं आधा भी नहीं कुछ नहीं <laughs> क्या संसार है ऐसा प्राणो पास कभी नहीं रहे होंगे इसलिए उनकी बुद्धि ऐसी हो जाती है जब प्राणोपासक रहा है वो कभी ऐसा साधि हो नहीं सकती वो तो और विस्तारी करेगा उसका वंश तो बढ़ता ही रहता है शरीर है। और शरीर मरने के बाद क्या होगा इस प्राणोपासक का ये प्राण साहित्य अमृत तो अमर धर्मा भवती प्राण के साथ एक भूत हो जाता है इसे प्राण अमर धर्मा है अत यह भी अमरण धर्मा हो जाता है सब मर जाते हैं ना सारी इंद्रिया नष्ट हो जाती है सब कुछ प्राण तो जिंदा रहता प्राणी यहां से जाता है है है है शरीर दूसरा ना प्राण वो तो वो तो हो उसमें वहां जाते संक्षेपिधाय का मंत्र इस विषय में संक्षेप से कथन करने वाला यह मंत्र विद्यमान है अब तक इस प्रश्न में जो कुछ भी कहा गया सारी चीजों को आनंद गिरी सुंदर मतलब भ्यां, दर्मा दर्मा भ्यां मनकरद, दर्मा दर्मा वो सुंदर संग्रह किए हैं देखिए उत्पत्तिया दूसरा मन कृदाभर्मागणादि धर्मानुरूप संकल्प को लेकर वह शरीर में प्रवेश करता है तीसरा आत्मान पंचन अपने आप को पांच से विभक्त करके शरीर प्रतिष्ठित होता है समान नाम से और ना समूह में व्यान नाम से और उदाहरण नाम से सुषुम नाम स्थापित तो हो जाता है प्रतिष्ठित होता है और केन उत्क्रम उदाह उदान के द्वारा ही वह उत्क्रमण करता है और किम बाह्यम कि उसको भी संग्रह करे बाह्य ही प्राण अपान, अपान समान उदान अनुग्रह प्राण अपान समान और उदान के अनुग्रह कर्म से कौन दे आदित्य पृथ्वी देवता अग्नि आकाश वायु और तेजो रूप रूप अदिदेव ये अनिदेव हो गया और आदित्य अदेव आदित्यादिगम आदित्य अनुग्रह अनुग्रही अध्यात्म और इन आदित्यदि के से अनुग्रहित हुए अध्यात्म में कौन है चक्षु वाक श्रोत्र मन तक चक्षुराधिग्राह्य अधिभूत चक्षु वाणी श्रोत्र मन तव ये हो गया अध्यात्म और इनके द्वारा ग्रह जो पदार्थ है चक्षु से ग्राही रूप है वाक से शब्द बोलना श्रोत्र से शब्द ग्रहण करना मन संकल्प कल्प त्वक स्पर्श ये सारी चीज क्या है अधिभूत धार इन सबको इस प्रकार से बाह्य अधिदेव अध्यात्म और के रूप में यही प्राण धारण किया हुआ है सेव और जाता कैसे है इस भोक्ता, भोक्ता को लोकांतर की ओर भी ले जाता है सैविष्ठ प्रजापति रत्ता चैत्य प्राणम वेद वही वरिष्ठ है वही प्रजापति है वही अत्ता है ऐसे जो प्राण को जानता है चार नंबर टिप्पण तो कैसे अहंग्रहण उपासक है नहीं तो साहित्युपत्य है साहित्य रूपी जो फल बताया वो नहीं हो सकता कि फल भावना अनुसार इतना तो फल हमेशा भावना के अनुसार हुआ करता है जैसा आपने भावना के अनुसार फल मिलेगी प्रतीक उपासना है अंग्रो उपासना है, है भावना अलग, अलग अलग तरीके की जाती है फल भी अलग अलग हो जाता है इसे कथन हुआ इसका जरूरी है अहंग्र उपासना चाहिए उपासना करना पड़ेगा ये जो फल कथन है इदन तो कामी, कामी पुरुष दृष्टिकोण से फल का कथन है निष्काम से तो चित्त एकाग्रम निष्काम पुरुष यदि प्राणोपासना करता है उसको क्या फल मिलेगा चित्त की एकाग्रता प्रति द्वारा मुख्यमेव मृत्यु तुम्हारी और संतरण शुद्धि के द्वारा ज्ञानोत्पत्ति होगा ज्ञान के माध्यम से मुख्य अमृत बने साक्षात् प्राप्त कर सकता है ऐसा समझना चाहिए पंचद अध्य विद्यामृतम विद्याया प्राण की उत्पत्ति परमात्मा से आत्मा से ब्रह्म से और आयतिम मैंने आगमन शरीर में जो आगमन हुआ मन का संकल्प धर्माधर्मानुसार है ना मनोकृत धर्म, धर्म के अनुसार जो संकल्प है उसके लिए प्रवेश करता है स्थानम पाई उपस्थादि जो उसके स्थान है पा उपस्था पान है चक्षुश्रोत प्राण है नाभि में समान है नाड़ी समूह में व्यान है सुषम नाम उदान पंचदा भूत पंचदा इस प्रकार से पांच रूप भागों में स्वयं विभक्त होकर के विभिन्न स्थानों में बैठ करके पूरा शरीर में व्यापक हो गया वो तुमने व्यापक था पंचवृत्ति भेद के कारण शरीर पूरे में व्यापक हो गया और, और अध्यात्म चैव प्राणस्य और अध्यात्मादि अध्यात्म अधिभूत अधिदे अध्यात्म में पांच अधिभूत में पांच अधिदेव में भी पांच पंचद विभक्त होकर के बन गया है सारी चीजें होकर के विद्यमान इस प्राण का अनुप्त जो आप अधिभूत और अधिदेव वगैरह को ले लेना अध्यात्म प्राणसी विद्याम आदित्यादि बाह्य चक्षरादि आध्यात्मिक रूप आदि जो आदि भौतिक इन पदार्थों से प्राण के भेद को जानकर साधक अमृतत्व को प्राप्त कर जाता है अमृतम श्रुत ऐसा जानकर विद्यात अमृत को प्राप्त करता तो है दुरुच्चारण जो हुआ यह प्रश्न की समाप्ति करने के लिए है। और कर्मोपासना की समाप्ति के लिए अपर विद्या यहां समाप्त हो जाता है इसके बाद परविद्या इन प्रश्नों से तीन प्रश्न कर्म और अपरविद्या संबंधी मामला है कर्म उपासना जिससे यह प्राणोपासना क्या हुआ अत्यधिक बड़ा फल क्या है ऋण में प्राप्ति इससे पढ़कर को नहीं संसार में फल सबसे महान फल क्या है संसार में ऋण गर्म उसकी प्राप्ति बता दिया तो दी आगे कोई कर्म और उपासना का फल तो रहा नहीं तो अपर विद्या तीन प्रश्नों से समाप्त हो जाता है आगे के तीन प्रश्न पर विद्या शुरू होगा ब्रह्म विद्या और के साधन वगैरह वगैरह बताएंगे भाष्य करें उत्पत्तिम परमात्मा प्राणस्य प्राण का उत्पत्ति क्या है परमात्मा से यह जानना आयतिम मन आगमन मनोकृति ना अस्मी शरीर है और इस शरीर में से आगमन जो है दर्मा दर्मा संकल्प से धर्माधर्मान पाई उपस्था कैसे अपानादि रूपे न पंचद विभक्त होकर उपस्थित हो गया विभुत स्वाम्यमेव और श्री विभुत्व श्री व्यापत शरीर में यही किसी एक वही इसमें मालिक है जिस दिन चार दिन छोड़ दे मकान को जब तक जाए तो बनाए रखती इस मकान को उसकी मर्जी है जैसे आप जिस मकान के मालिक होंगे ये आपकी मर्जी होती है जब तक चाहो छोड़ दीजिए बेच दीजिए जो चाहे सो कर लो क्या किराए पर दे दो वैसे प्राण का शरीर भी क्या है मकान उसकी मर्जी है और सम्राटी वो। जिसमें सम्राट के समान बताया था ना वो अपने को क्या करता है कितने कामों को तुम संभाल बत हम तुम संभालो उससे पहले क्या करते प्राण ने अपान व्यान बाह्यम आध्या आदित्यदि रूपेण अध्यात्म चक्षुराध्याण अवस्थान विद्या प्राण के बाह्य आदित्यदि रूप से और अध्यात्म चक्षुरादि रूपेण और अधिभुत मिलना रूपाध्याण अवस्था वाला उस प्राण को हिंदुस्थान अवस्थावाला उजानक विज्ञा मन उपा यथोक्तियाद्याण इत एक नंबर टिप्पण है प्राणमृतुतई अमृत में प्राणसैक न मुख्य मुख्यमंत्री व्याचे प्राणम अमृतम आश्रुत विज्ञा अमृतमश्रुतईतिवचनम प्रश्ना प्रसाथ जो दुर्वेचने प्रश्न के कथित सकल पदार्थों का परिसाप्तिवन करने के लिए दो बार कहा गया है आप चौथा प्रश्न आरंभ होगा अतः चतुर्थ प्रश्न अत एन सौर्यायन गार्य पृछ इत्यादि प्रश्न त्रेण अपर विद्या गोचर सर्वोपरि समाप्य भाषकर अवतरण का बड़ा सुंदर दे रहे हैं साफ साफ कह देते हैं इन तीन प्रश्नों के द्वारा और उपासना बता दी गई है। विद्या जो कुछ भी कहना था सब कुछ कथन करके संसारम व्याकृत विषय साध्य अन्यम समाप्य अथ इदानी होगा जो कुछ भी कहना मैंने क्या क्या, क्या कह दिया यह संसार संपूर्ण व्याकृत विषय है साध्य साधन रूपा है और अनित्य है ये बात कह दिया गया है अब जो कहने जा रहे हैं आगे के प्रश्नों में क्या है वो अप्राणम प्राणम अमनो गोचरम अतीम शांतम अविकृतम अक्षरम सत्यम पराविद्या गम्यम पुरुषाख्यम सबाभ्यंतरम अजम वक्तव्यम उत्तर प्रश्नत्र आरभ्य देने जा रहे हैं वो साध्य साधन साध्य साधन भाव से प्राप्त होने वाला नहीं है प्राणात्मक भी नहीं है अप्राणम अमोपोषण मन का भी विषय नहीं है वो इंद्रिय विषय है वो शिव कल्याण स्वरूप है मोक्ष रूप है क्या था अजोन धमोग को लेकर व्यवहार होता है ना साध्य साधन भाव में पूर्ण सप्त है शांतम अविक्रदेव अविकृताशी अतएव सत्य है, है सब बाहर और बाह्य और आप्यंत कार्य का अनुभाव दृष्टि से विचार करके देखते हैं तो भी वह अज ही है वह जन्मा नहीं है अजन्मा है वह कहना चाहिए वह बाकी है वह कहने को वक्तव्यम इतिहाँ इसीलिए उत्तर प्रश्न त्रिम आगे के प्रश्न को आरंभ किया जाता है इस विषय में थोड़ा जय बहुत सुंदर है एवं कर्म विद्या गति श्रवण करम और विद्या उपासना की गति फल का श्रवण के द्वारा विरक्तस्य। जब जान लिया इसका फल क्या है संसारी हिरण गर्भ ही है और उसका भी आयु खत्म हो जाता है अनित्य ये फल सारे के सारे इसीलिए उससे विरक्त हुआ जो पुरुष है वह प्राण विद्या चित्त का तो तो इसलिए प्राणोपासना कैसे किया सकाम भाव से नहीं निष्काम भाव से किया चित्त का घुआ अंतगण शुद्धि हुई ऐसे जो पुरुष है अतएव साधन चतुष्ट हो तो मुख्याधिकारी न परविद्या विद्या उत्यर्थम प्रश्नोत्तर इसलिए साधन चतुर्थ संपन्न वह व्यक्ति है मुख्य अधिकारी है उसके लिए परविद्या ब्रह्मविद्या का कथन करने के लिए यह आगे का प्रश्नोत्र आरंभ होता है पूर्व विद्या एव है उत्तर प्रश्न आरंभ करता कोई कह सकता है पूर्व जो है कर्मोपासना है उसके द्वारा आपने कहा अमृत है अमृत तो तो तो प्राप्त ही कर लिया है फिर क्या फायदा इस पर विद्या का उत्तरवर्ती प्रश्नोत्र करेंश्न अपरविद्या वह अन्यम शिकार संसार अतो न मुख्यम अमृतत्व तो मुख्य अमृतत्व तो नहीं है और संसार व व संसार कारण क्या है है क्यों में श्रय तदंतर्गत व्याकृत आश्रते अर्था तद साध्य साधलक्षण साध्य साधन संबंधे लक्ष्य थे अभिवेक्षित उत्पद्य थे लक्षण यहाँ अभिवेक्ष्य थे, थे उत्पाद साध्य साधन भाव से उत्पन्न कर लिया गया कर है भाव जो उत्पन्न है निश्चित रूप अनित्य होगा यद्वा ऐसा व्याख्या कर सकता तो इसको अपर ब्रम्हण प्राणस्य प्राण से ज्ञान सीधा अपर ब्रह्म हिरण गर्म साधा भयात्मक पाठ वही साध्य रूपा वही साधात्मक भी प्राण रूपेण वा साधन हो गया आपके उपासना में और फल रूपेण वो साध्य है साध्य साधन गया तो तथा इसलिए उभियात्मक दियाध्य साधन लक्षण है ऋणगर वही साधन है साध्य प्राण रूपेण साधन है और फल रूपेण वह साध्य तस्मा अनित्य भी तो भी इस, इस कारण से भी वह संसार है इसलिए तब व्याम को हितु नहीं बना करके तो बना साध्य में चला जाए ना तब साध्य साधनात्मक आत्मको हिरण्य गर्भ ये पक्ष हो साध्य साधनात्मक हिरण्यगर्भ गर्भ पर्यत फल ये पक्ष हो वह संसार है क्यों अनित और वक्षमान आत्मा न तो न तथा वक्षमान आत्मा तो ऐसा नहीं है असाध्य साधन रूपा है वह स्वयं न साध्य ना, ना साधन है आत्मा न साध्य है आत्मा न तो साधन है और हेरण में फिर क्या था साधन उभयात्मक था और आत्मा कैसा है साध साधन उभय कोई भी रूपा नहीं हो क्यों अतीन्द्र विषय हेतु क्योंकि जो है वह प्राणात्मक भी नहीं है मन का विषय भी नहीं है किंतु अतिय विषय है वह इंद्रिय विषयत्म अतिक्रांत अव्याकृत अकार्य मतलब अव्याकृत अकार्य क्या हेतु है अप्राणम प्राण गोचर क्योंकि जो कुछ भी कार्य अपने देखा में क्या था जो कुछ भी कार्य संसार में सब कुछ प्राण का ही कार्य और प्राण न प्राणात्मक और मन का होने के नाते हो का गया ज्ञान इंद्रियों का भी वो अविषय है ठीक है जो सगल फिर तो अभाव रूप शून्य वो जड़ है वो नहीं निवृत्त अन आह कल्याण सुखरूपंगी सुख्य तब नहीं कद शांत निवृत्त अनचुकाश तावि हेतु महा वैसे शिवर शांति है क्योंकि अविकृतत्वाद हेतु में अविकृत हेतु आत्मा शिवती कथान अविकृत हो गया वृद्धियों इसे उत्पत्ति परिणाम वृद्धि ये सब निषेध हो गया समझ अक्षर अपक्ष विनाश हो निषिध और अक्षर से अपक्ष विनाश इस पूरे सठ भाविकारों का निषेध हो गया उत्पत्ति है ना, निषेधे उत्पत्ति अस्तित्व से ही अस्तित्व का लेना चाहिए जो उत्पन्न नहीं हुआ, सत्या सत्य मन त्रिकाल तत्व सत्यत्म काल त्रय में भी एक स्वरूप वाला रहता है वो यह इसका ताप परविद्या परा में में ही। उसके पर, पर विद्यागम्या परम्य आत्मा है मंदिर उसके आधार पर वो आत्मा को पुरुष नाम से कहा जाता है पुरुषाख्यम कथम पुरुषब्दोद पूर्णत्म वस्तु भेदात अत आह कोई कह सकता सकता है कैसे सकता है कैसे माने जा तथा बाह्य उसमें आभ्यंत तो न न सह्य कथम पूर्णत्म भाव एक नंबर टिप्पण में समझाया इस बात को एक कैसा पूर्ण हो सकता है क्योंकि तो बाह्य अभ्यंत्र वस्तु परस्पर वृद्ध हुआ करते हैं जो बाह्य होता है वह आभ्यंतर नहीं जो आभ्यंत्र होता है वो, वो बाह नहीं हो सकता कहा से हो जाएगा ये तो जवाब गई नहीं नहीं सब अभ्यंतर अजम कर दिया सहय आभ्यंत्र आत्म तो का तथा तो व्यति तद उभयम नास्तिक आत्मा को निकाल दो ना बाह्य रह जाता है ना अभ्यंतर रह जाता है बाह्य अभ्यंतर सारी कल्पना आत्मा को ही निकल के आत्मा अधिष्ठान भी है अगर आत्मा को छोड़ देंगे तो कुछ नहीं टिके अत वह आत्मा बाह्य सब कल्पनाओं का अधिष्ठान ही है इतनी सारी बातों को ध्यान रखते हुए ऐसा तत्व को कथन करने के लिए आगे प्रश्नोत्त आरंभ होता है यदि भी पंचम प्रश्न अपर आंगिकार पांचवा प्रश्न अपर विद्या संबंधी लगता है प्रणवोपासन विशेषपासना है।, है, है तो उपासना तो हुआ उपासना तो उपासन अपर विद्या हो गई हो तो प्रविद्या है रहेगा यद्य है लेकिन वह चिंचित जो चर्चा है उपासना प्रणव को लेकर के वह भी इस बात को बताने के लिए णव का तिर मात्र करने वाला मोक्ष प्राप्त है। एक मात्रा दो मात्रा तीसरा मार्ग त्रिमात्री जो है त्रमुक्ति व क्रमुक्तिल निर्विशेष आत्मी सविशेष प्राप्ति द्वारा पर सोपिधे निर्विशेष आत्मा में ही सविशेष ब्रह्म प्राप्ति द्वारा वह मोक्ष के अंदर पहुंच जाएगा पहुंचेगा तो निर्विशेष में ही लेकिन लंबा गाड़ी में चढ़ गया है वो क्रम मुक्ति मार्ग में जा रहा है यहां से प्राप्ति के द्वारा निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति करेगा वो इसलिए परिवशान तो अंत में निर्विशेष में होना ही है अतएव उसको भी परिवेश ही माना जाएगा अभाष्यम त क्षरा अच्छा सर्वे बाबा विश्वलिंगा जायते तदर्श आप द्वितीय मुंडके दूसरे मुंडक में जो बातें कही गई हैं उसको लेकर प्रश्न पूछेगा यहाँ जो प्रश्न आ रहा है चौथा प्रश्न द्वितीय मुंडक में कहे पदार्थों को लेकर आदर बना करके पूछ रहा है याद गिर क्या कहा गया यथा तथा सुदीप्ताधि अशुदीता पावका का दिया यदा विश्वलिंग जो है विच्छर शब्दावली है वहाँ परिंग इव जायते सभी भाव पदार्थ विश्वलिंग के समान उत्पन्न होते हैं ऐसे में कहा गया और वेविका तत्रियती अंत में जैसे अंगारे कहा अंत अग्नि में ही लीन हो जाते हैं उसी प्रकार आत्मा में सब लीन हो जातेम द्वितीय मुंड केते अक्षरा वे भाव जो अक्षर से पृथक हो रहे हैं कथमा विवक्ता, और विवक्त होने के किस प्रकार से अंत में उसी में उसी कथमता प्राप्त होते हैं कि लक्षण वा तदक्षरम और अक्षर का लक्षण क्या है तो प्रश्नान उद्भावती इसी की विवक्षा करते हुए अब यह चौथा प्रश्न में प्रश्न के अंतर्गत पूर्वती अनेक प्रश्न डाल देगा कौन सौ इसके बारे में थोड़ा में एवं सामान्य प्रश्न से संबंध इस जो पहला प्रघटक पहला पैराग्राफ था आपकी भाषा में वह संबंध सामान्य रूप में कथन हो गया पहले तीन प्रश्नों का उत्तर में प्रश्नों के साथ समन्ध सामान्य कथन कर दिया और अब संबंध मुक्तवा चौथे प्रश्न में प्रास्विक संबंध चौथे प्रश्न का जो संबंध संबंधिक संबंध है जो विशिष्ट असाधारण संबंध सामान्य संबंध के बाद अभी असाधारण संबंध जो विशेष संबंध है वो कथन करने के लिए आरंभ किया इसका विशेष संबंध किसके साथ है दूसरे मुंडक के साथ मुंडकों पर दूसरे मुंडक में जो कहा गया है उसके साथ इसका चौथे प्रश्न का विशेष संबंध है वा क्षणिंगा प्रभवंतरा प्रजाते तीय ये मंत्र दे, दे दिया सुदीप्तात्व का खूब तेज आग जल रहा है उसे अंगारे हजारों की संख्या में उड़ उड़कर चारों तरफ बिखर जाते हैं उसी प्रकार से इस अक्षर तत्व से विभिन्न प्रकार के भाव पदार्थ उत्पन्न होते हैं और अंत में ठंडा जैसे आग हो जाता है ना सारे वो चिंगारी ठंडे हो करके स्वस्वरूपी तत्व में लीन हो जाते हैं और क्या रह रह जाते है वह कोयला उसी प्रकार से यहाँ पर भी ऐसा स्वरूप लीन हो जाएंगे यदि मंत्र से जो कहा गया उसमें यहाँ चौथे प्रश्न में पूछा जा रहा है मंत्रोक्तार्त विस्तार अस्य विस्तार करने के लिए अनुवाद यह प्रश्न अनुवाद्राह्मण का टुकड़ा लिया जाता है ब्राह्मण भाग समझाया जाता है अतः अक्षर स्वरूप क्योंकि अक्षर स्वरूप का निश्चय कर देना है निर्णय कानी स्वपंथी इत्यादि प्रश्न जागृता आदि ना धर्म विशेष निर्धारण इत्यादि प्रश्न जो है जागृत स्वप्न आदि को लेकर धर्मी विशेष जो जीवात्मा है उसका जो असली स्वरूप अक्षरत्व है तो उसका निर्धारण करने के लिए चौदह प्रश्न आरंभ हुआ है अन्यथा आत्मधर्मत्व शंख्याम तेषत्व निर्णय तो सिद्ध है आत्मधर्मत्व की शंकाए ना होवे तो उनका निर्विशेषत्व में निर्णय करना भी संभव ही रह जाएगा भावाना तो भाव पदार्थों का जीवों का स्वरूप से विभाग होने की जो कथन किया जा रहा है उस विवक्षा से कि पुनः पुनः उदय होता है और अपना व्यवहार करता है और वापस लय होता है दृष्टांत के बल से सिद्ध करना चाहते यत्र एक ही जिसमें एक ही भाव प्राप्त हो रहे तो तो विभाग निर्गमनम अक्षर एकी भूता नाम प्रतिविहा अक्षरादिभाग प्रती है भाषीय उक्ता द्रष्टव्य क्योंकि एक ही भाव जिसे प्राप्त हो रहे हैं उसी से विभाग को प्राप्त किया उसी निर्गमन हुआ अंत अक्षर में ही एकीभूत व प्रतिव्यादी कार्य करना अक्षरा का, से भी जो विभाग की हो रही है उत्तरे मात्र कुल भाष्यकार ने कहा उक्ता मुंडक में का है जो उसको हम यहां अनुवाद वर्ग विस्तार करने जा रहे हैं सौरिया गार्ग ने एक प्रश्न के अंतर्गत चौथा प्रश्न में ये पांच पृष्ठ छिपे पढ़े पांच पहले मंत्र देख लो का मे जाएंगे अद हेन सौरिया गार्ग पृ भगवन नेतस्मिन पुरुष कान स्वपनती कान्यस्ाग्रती कतरेषदेहस्वना पश्य कसी सुखम कस्वेश प्रतिष्ठाती पोता प्रसिद्ध वाशिष्य विष्यनमें पिप्लाद ये पिप्लादनाचार्य से अथ पूर्ोक्तवैधरवी की प्रश्न के नरप्रछ पूछा किल निश्चय क्या पूछा भगवन एक पुरुषे हे पूज्य गुरुदेव एक दसविन पुरुष है कानी स्वपंथी मनीष हाथ पैर आदि वाला पुरुष में शरीर के भीतर कानी स्वपंथी कौन सी कौन सी इंद्रियां सो जाती है कान जागृति और कौन उसमें जागती हैं कतरे सत्य स्वप्न पश्यते और कौन ऐसा देवता है इनमें से कथर है ना इसलिए इनमें से कौन ऐसा देवता है जो स्वप्नों को देखता है कह दिया और व्यापार समाप्त हो जाने के बाद कश्य तो सुखम भवति और कौन ऐसा देव है जो इस शुद्धिकाल सुख का अनुभव करता है कश्मति भवन थी और किसमें यह सारी इंद्रिया प्रतिष्ठित हो जाती है लय को प्राप्त हो जाती है वह बताइए अब आनंदगी में देखो आज प्रश्न है ना जागृत पहला वाला है ना इसमें कौन सोया जागृत संबंधी जो धर्मी है उसके बारे पूछा गया केवल जागृत नहीं स्वप्न जैसे व्यापारों पर जागृत नास्ती सतर्मी निश्चय तुम सत्य प्राप्त क्योंकि स्वप्न में दो नंबर टिप्पणी स्वप्न स्वाप्तिकाल में, में व्यापार को व्यापारंभ हो जाता है जब यस्य जागृतम नास्ति जब जागृत से जो स्वप्न देखते है शुद्ध उस अवस्था में कौन है इसका धर्मी इसके माध्यम से निश्चित धर्मी जिसके व्यापार पर जगा रहने जागृतम नास्ती जिसके व्यापार उपर होने के बाद में जागृत और स्वप्न रूपी व्यापार नहीं रह जाता वही वास्तव में इस शरीर का असली धर्मी है जागृत का धर्मी भी धर्मी नहीं है स्वप्न का धर्मी भी नहीं धर्मी वास्तव में स्वपाधिक है लेकिन जाकर के निरुपाधिक धर्मी सुख स्वरूप अनुभव करने वाला स्वस्वरूप का अनुभव करने वाला वही वास्तविक धर्मी है वो निश्चित हो सकता है तीसरे उसमें जान करके जागृत और स्वप्न के आधार पर उस धर्मी का प्रश्न क्यों संकेत कर रहा है और द्वितीय न अवस्थात्र शरीरक्षण कस धर्म हो कौन जगा रहता है अवस्थात्र शरीर की रक्षा कौन करता है कसे धर्म रक्षा करना रूपी जो धर्म है वो किसका है जागृत हो अनुप्रवृत व्यापार देह रक्षको तो है क्योंकि जागृत में तो जो अनुप्रत व्यापार वाला जो प्राण है वही देह का रक्षक है ये तो उपन्न है ही पूर्व में ही हो चुका है इसे उस प्राण की संबंधित प्रश्न नहीं है यह प्राण से अलग कोई और है जो प्राण को भी देह शरीर में संचालन कर रहा है वो कौन वो देव को जानना चाहता है और तीसरे से स्वप्न से धर्मी पृष्ठ आ तीसरा प्रश्न कौन था उससे जो है कानी जागृति दूसरा तीसरा कतरे से देव स्वप्राण पश्च्य ये जो है स्वप्न जो धर्मी है वो पूछा गया कतर है ना स्वप्न पश्य स्वप्नान जागृत स्वप्न सुनों कहा ऐसे तीनों को स्वप्र नाम से कह दिया गया है में यहां आगे जाकर के उसी के आधार पर यहां बोल रहा है और चौथे से सुषिप्ती का धर्मी चौथा कौन है कस्य सुखम भवती कस्य सुखम भवती से सुषिप्ति धर्मी सुखम अहम अस्वापीति सुप्तोत्त से परामर्श सुख से संबंध अवगमानी अहम सुखम व्यवहार करता है जो स्मरण करता है ज्ञापन करता है निश्चित रूप सुख का सुषिप्त संबंध है वह संबंधी कौन है और अंत ने पूछा पांच प्रश्नो का था कस्मिन सर्वे सम्रतिष्ठता बवंती थी वो पंचम प्रश्न अवस्थात्र विर्मुक्तम अवस्थात्र भूमि रूपम तुरी प्रकार का परिवसान भूमि रूपम अवस्थात्र भूमि रूपम अवस्था त्रय की समाप्ति होने का जो अवधि रूपा आधारभुदा जो तत्व है जहां ये सारे के सारे अपना समाप्त हो जाते विलय हो जाते हैं तत्व जो अक्षर तत्व है उसके संबंधी प्रश्न समझना चाहिए ऐसा इन पांच प्रश्नों का के पांड्या तस्वीन पुरुष है बने या पुरुष है ब्रह्म आत्मा नहीं लेना है इस शरीर में हाथ पैर वाला इस शरीर कहीं पुरुष से कहीं हा? शरीर को लेते हैं कहीं हिरण्य गर्भ को कहीं ब्रह्म को निर्वोदय कहा प्रकरण में कैसा शब्द वाक्य में प्रयोग हो रखा है कानी कर्णानी स्वपंथी स्वापम कुरंती शिविर पैर वाले इस में कौन सी कौन सी इंद्रिया स्वाप करती हैं मन सोती हैं अर्थात क्या है स्व व्यापारा कितनी इंद्रिया जागरण अनिद्रावस्था स्व्यापार अनिद्रावस्था का नाम जागरण है, है अर्थात अपनी, तो तो अपनी व्यापार को करते रहते कौन कौन देवता अपने अपने व्यापार को करते रहते इस शरीर में जब आप सोच रहते हो सबसे पहले तो है ही सब जानते ही हैं प्राण तो काम कर ही रहा है प्राण तो है ही है इसके अलावा भी कोई और है कि प्राण तो विचार हो चुका है उससे हमें यहाँ लेन देन नहीं है उससे और कौन से कौन से हैं जो यहाँ पर जगे रहते हैं अपने व्यापार को करते रहते हैं कतरा कार्यकरण करना लक्षण और, और एक देव स्वप्न पशती और एक कार्य करनात्मक ये जो तत्व है इनमें से कौन सा था देव है जो सपनों को देखता है कार्य में शरीर अथवा प्राण कर्ण से मनाली इनमें से कौन है जो जगा रहता हुआ इस सपनों को देखता है सपनों को देखने का मतलब क्या स्वप्न क्या चीज है स्वप्नों नाम जागृत दर्शनात्वृत्त से जागृत बद अंत शरीर दर्शन जागृत दर्शनों से आप निवृत्त हो ना बिस्तर लगाए लेट गए कंबल ओढ़ लिए जागृत से आप सगल व्यवहारों से दर्शनों से निवृत्त हो गए और होकर के क्या किए जागृत के समान ही आप एक दुनिया अपने भीतर बना ली अंत शरीर है अपने शरीर के भीतर एक नई दुनिया आपने बना ली है उस दुनिया का दर्शन का नाम ही स्वप्न तत्किन तो कार्य लक्षण देवे इति अभिप्राय इस तीसरे प्रश्न का यह अभिप्राय है वह कार्य रूपा देव के द्वारा बनता है यह स्वरूपा जगत अथवा कर्ण रूपा कोई देवता है जो इसके द्वारा यह स्वरूप जगत बनता है किसके द्वारा होता है यह जानना चाहती अभिप्राय यह शरीर अपने आप एक नई दुनिया अंदर बना लेता है या इस शरीर से विन कोई दूसरा है तत्व तो जो इस शरीर के भीतर नई दुनिया को बना लेता है ये हम जानना चाहते हैं जागरूक स्वर व्यापार है जागरूक स्वप्न दोनों व्यापार हो जाए ये प्रसन्न विदायानाबाधम सुखम काश्य भवधि जागृत स्वप्न व्यापार खत्म हो जाता है तब जो आप अनुभव करते हो क्या अनुभव कर रहे हैं आप प्रसन्न वहां तो बनावटी प्रसन्नता नहीं रहती है ना सुषिप्त में आदमी सोया है वो उसकी चेहरा का वास्तविक सौंदर्य वास्तविक प्रसन्नता उसी समय दिखती है तो गाढ़ेगा जो भी आदमी गाढ़ी में आराम से स्वर्थ स्वरूप विराजमान जब रहता है तब उसकी वास्तविक प्रसन्न स्वरूपता प्रकट अब बाकी टाइम ही मूसरा तो बैठा रहेगा झुठा हैं? और प्रसन्न चार दिखाते रहेगा वो अंदर से आग लगी हुई है तो क्या फायदा है पता थोड़ी चलता है तो वो जो सशिप्त अवस्था में है जो प्रसन्नता है वो कैसा है प्रसन्नता निरायास लक्षणम कोई आयास के द्वारा कोई प्रयत्न के द्वारा बनाया हुआ नहीं है निरायास लक्षणम निरायासे ना विक्षेप अभाव मात्र आयास में क्या है विक्षेप है निरायास मतलब विक्षेप के अभाव मात्र से जो लक्षित होता है अभिव्यक्त होता है निर्वात पर स्थापित दीप के आलोक के समान उसको कहते हैं जो प्रसन्नता निर्वात प्रदेश में दीप का आलोक कैसा होता है दीपक हमता नहीं नहीं तो बिल्कुल साफ प्रकाश रहेगा तो प्रकाश प्रकाश में भी है ये नहीं निर्वात स्थापित दीप के प्रकाश के समान जो है उसको कहते हैं निरायास प्रसन्नम क्योंकि विषय संपर्क कालुष्य रहित जैसे हवा की झोंक से रहित दीप उसी प्रकार से विषय प्रकाशन का काल संपर्क का लुष्यता रहित है उस समय प्रसन्नता इसीलिए ऐसा जो आत्मस्वरूप उसी को पड़ेगा अनाबाधम बाकी सारा सुख कैसा है जागृतकालीन सुख भी सब्रकालीन सुख भी है कि नहीं जो भी सुख होते हैं वो सब दुख युक्त है और ये बाधा से युक्त है ये अनाबाधम ये बाधा से रहित आबाध से रहित होने से, से तो सुख ही है प्रकाशमान, ये, ये मूलभूत वस्तु क्या है वो किसका है ये सुख ये बताओ। बतापारे सम्यीभूता और उस में अंतिम प्रश्न उस काल में, में जागृत व्यापार से उपरस्त होकर सभी के सभी किस में प्रकार से एक ही भूत होकर प्रतिष्ठित है सम्रचित बताइए उसके भी दो दृष्टांत दे रहे हैं मधुनी रसवत समुद्रम प्रविष्ट नद्या विवेक अनर्रा प्रतिष्ठिता भवंती संगता प्रतिष्ठा भवन्ति की त्य जैसा मधु में रस मधुमे मधुमक्खी अनेक प्रकार के पुष्पों से विभिन्न लेकर के, के, रसों को ले -ले के ले -ले करके आता है उन रसों को इकट्ठा कर देता है और रस एक भाव को प्राप्त हो जाता है अब ये नहीं कह सकते हैं यहाँ रस किसका पुष्प का किस आजकल तो बना लेते हैं आप गुलाब बाटी का बना लिया गुलाब बाटे के बीच में आपने रख दिया डिब्बे और उसमें मधुमक्खियों ने अपनी छाता बनाए उससे जो होगा वो गुलाब ही उसका सुगंध भी होगा स्वाद भी गुलाब की होगी उस शहद में ऐसे एक बार एक ने हमको जो लाके दिया नीम का शहद नीम का माता मिरठ में रहते हैं वो कान उनका वहां बहुत प्रचार करते रहते इसके बारे में का। उन्हें के नीम के के पेड़ों बीच में लगा दिया मधुमक्खी डिब्बे और कहा जाना है उन्होंने उन्होंने और नीम के के फूल से रस उठा डाला विलक्षण विलक्षण हल्का मिठास ज़्यादा उन्हें लाके बड़ा मुश्किल से कटाकर लाया डायबिटीज आपको लाके दे रहा आप कोई आयुर्वेदिक चूर्ण लेते हैं तो इसके साथ लीजिए लाभ करेगा ऐसा आप एक, एक पुष्प अभी विदेशों में तो पूरा एक डिब्बा जैसे पैक रहता है उसमें छोटे छोटे बॉटल होते हैं अनेक प्रकार से होता है गुलाब का है ये अमुक जो है अनानास के फूलों का है अमुक अमुक फूल का है अमुक अमुक पेड़ों का आम के आम के भी अलग शहद बनते हैं ये जो अमरुद के बगीचे में रख दिया अमरुद शहद है सब अलग अलग शहद पैक मिलते हैं। तो एक रस भाव को प्राप्त हो गया लेकिन आप यहां क्या विशेषता देखते हैं रस का विवेक नहीं हो पाता है है ना सामान्य मधु में क्या होता है आप निश्चय नहीं कर सकते हैं, गुलाब पुष्प का है कठहल पुष्प का है किस पुष्प का लाके डाला हुआ है इस इसमें में रस यह आप विवेक नहीं कर पाते है। सभी प्रकार के फूलों का रस व नाना पुष्प का रस मधु में एक ही भाव प्राप्त हो जाता है जैसे दृष्टांत के विवेका भाव मात्र से है दृष्टांत को इतने समझना है वह रसों के आप अमुक पुष्प का है ऐसा विवेक नहीं कर सकते इतने मात्र में दृष्टांत देना है ये ना आप आत्मा भी ऐसी सब चीज लाल लाल कर इकट्ठा कर दिया आत्मा ऐसा ही करने वाला है ना आत्मा कोई चीज है कहीं से इकट्ठा करके हृदय में लाकर रख लिया है मधुमक्खी छता है उसमें पूरे इकट्ठा कर दिया जाता है, तो है, है वहां विवेक का अभाव हो जाता है जैसा वैसे यहां पर भी ये इंद्रियों का विवेक का अभाव है सारी इंद्रिया लय हो गई ना सारे तत्व लय हो गए अब वह विवेक का अभाव सारे भाव यहां तक तो भी वहां पर कह दिया आदमी को आदमी मालूम नहीं था मालूम नहीं मैं पुरुष हूँ स्त्री को मालूम नहीं मैं स्त्री हूं कुत्ता को मालूम सारा वर्णन और फिर जब जग जगता है तो पुरुष बन के जग जाता है तब हो जाता है पुरुष बोलता है सोता रहा कहा था पुरुषत्व था मैं हूँ और मैं कुछ नहीं जानता इसके अलावा और कुछ भी नहीं वहां न किंचित दवे दिशा अहम पुरुषो अस्मी नहीं है किसी को सारे भाव एक ही भाव हो गया वो जो पुरुषत्व मनुष्यत्व पशुत्व आदि का विवेक ही नहीं रहता है भाव को बता रहे सुशक्तिकाल में सारे भाव इस प्रकार से कोई पूजा किसने कसमिन सर्वे सम्यक एक भूतृष्ट सम्यक एक प्रकार से गए परस्पर एक दूसरे का विवेक ही नहीं रह गया पाँचों भाई छो भाई दसों भाई सो जाते हैं भाई भाई को वेक सब सो गए किसी को पता ही नहीं और कोई लुढ़कने वाला इधर से उधर हो गया उधर से इधर हो गया पता ही नहीं चलता किसी को भी कौन कहाँ लुढ़क है कहाँ चला गया जगने के बाद अरे में वहां से तो इधर जग गया तब होते वहां से इधर तक लुढ़क गया सबके ऊपर से उटक पटक होते चला गया होता ना बचपन में चार पाँच भाई और इकट्ठे सोरे होते सब घटनाएं होते रहती उसे विवेक पते से विवेक योगदा दे कैसे हुआ क्या हुआ शास्त्र पढ़ को समझ में आती है कि हो सी नहीं था उस विवेक ही नहीं था इसे विवेक के मधु का दृष्टान दूसरा दृष्टान प्रविष्ट नद्यादि समुद्र में सारी नदियां प्रवेश कर जाती है यह सर्वात्म लय का अभाव दिखाने के लिए विवेक अनर्रा प्रतिष्ठता भवन विवेक के अयोग्योग करके वह प्रतिष्ठित विवेक अन्रहा संता पश्चात संप्रंती बाद सं हो जाते हैं फिर क्या हो जाते समुद्र में चली गई फिर वास्पा द्रीपेट उड़ गए बादल बन गए प्राप्त हो जाते हैं इसके लिए नदी का इन मधुमक्खी के रस निकल के वापस मधु पुष्पों में चल जाएंगे क्या ऐसा नहीं होता ना उसमें ये वापस लौटते हैं अभी विवेक का भाव को प्राप्त कर दे एक भाव फिर वापस अलग अलग हो जाने के दृष्टान दिया समुद्र में जैसा नदियां एक ही भूत होकर वापस स्वरूप स्वर को प्राप्त हो जाते हैं उसी प्रकार समस्त जीव सारी चीजें एक ही भाव को प्राप्त कर फिर अपने अपने गोलको में लौटती है इंद्रिया जीव प्राप्त लौट जाते हैं उसके नदी का दिया इसलिए शिकार कहते हैं विवेक अनुष्ठता भवंती संगता सम्रतिष्ठता भवंती संगत होते हैं फिर पुनः बाद पश्चात सम्प्रच प्राप्त्या भूत मतलब भाव को को प्राप्त प्राप्त करके वो एक ही हो गए हैं हैं विलय हुए तथा नाना मधुरी विवेक दृष्टान दृष्टान मुख्य रूपेण विवेक विषमो दृष्टानी लया तुनरुत्त्थान प्रकृते तो तुन न तथा जागरे पुनः तथे आविर्भाव इशंक्य विवेक तीन अथवा तृष्टाता मध्वाद्यक्ति एव एक अवतिषंते रो न तत्र न व्यक्तमतिषंत वैषम्या विवेकाभाव दृष्टात मध्वादी आतंकी सभाव दिख रहा है नदी में आतंक हो गया नाम और रूप दोनों खत्म हो जाता है गंगा नाम नहीं रह गया गंगा का मीठा स्वरूप नहीं रह गया विषम है, उसके लिए आंशिक दृष्टान समझना पड़ता है एक भी विवेक भाव के लिए एक भी पुनः लौटने के प्रति भवंती त्यता यहां से आगे थोड़ा शास्त्रार्थ भी करेंगे इस विषय को लेकर